कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार संपन्न हुआ तृतीय का विचार आज प्रारंभ होना है तृतीय वल्ली का जो अवतरण भाष्य है इत्यादि। इसकी अवतरण अवतरणीका है इसे देखा जाए। <coughs> तूल यथा अस्ति इति यस्तीवधार्यते तदव अदृष्ट ब्रह्मणो अवधारणा प्रक्रमतेधारणे न तो जो तूल, तूल शब्द का अर्थ होता है कार्य तो तूल इसमें शालमली वृक्ष है वृक्ष विशेष का नाम है आदि शब्द से बाकी पेड़ लेने वृक्ष लेने हैं तो शालमली आदि जो वृक्ष हैं, वे तूल है यानी कार्य है तो शालमल्यादि पेड़ रूपी जो कार्य है वो कार्य दिख रहा है और उनका मूल दिखता नहीं है जमीन के अंदर है लेकिन बिना मूल के पेड़ होता नहीं है इसलिए कार्य को देख करके जैसे उनके मूल का अस्तित्व निश्चित होता है ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ कि वृक्षरूपी कार्य को देख करके उसका अदृष्ट जो मूल है उसका निश्चय किया जाता है मूल का ऐसे दार्टान्त में बताते हैं कि तदवत अदृष्टश्यापी ब्रह्मणों अवधारणा प्रक्रमते इति। वधारणे नो तो तदवतलौकिकृष्ट के तरह ही दार्टान्त में ये संसार वृक्ष हैं कार्य शाल तरह और शालमल्यादि वृक्षों का मूल है अदृष्ट देखा नहीं जा रहा है ऐसे इस संसार वृक्ष का मूल ब्रह्म भी अदृष्ट है देख नहीं रहा है तो संसार वृक्षरूपी कार्य को देख करके उसका अदृष्ट जो मूल है ब्रह्म उसका अवधारण करना है और इसी अवधारण के लिए तृतीय वल्ली का प्रारंभ है द्वितीय अध्याय के इसलिए लिखते हैं कि शाल्मल्यादी तूल शालमल्यादी तूलर्शन अदृष्टमी वृक्षमूलम यथास्तीवधार्य तद्वत अदृष्टा ब्रह्मण अवधारणा अवधारणाय प्रक्रमते। <coughs> इति इस अभिप्राय से तृतीय वल्ली का अवतरण भाष्यकार भगवान इसी प्रकार से लिखते हैं आह का करता है भगवान तो मूलण वृक्ष से क्रियते लोके यथा यृषात तो पेड़ रूपी कार्य को देख करके उसके मूल का अवधारण जैसे किया जाता है अवधारण कहते निश्चय को एवं संसार कार्य वृक्षावधारण न तो संसार कार्य रूपी वृक्ष दिख रहा है संसार रूपी जो ब्रह्म का कार्यात्मक वृक्ष है वो दिख रहा है तो इस संसार रूपी वृक्ष का भी मूल ब्रह्म के स्वरूप का अवधारण करने की इच्छा से यह शुरू से पाठक्रम से छठवी और अध्याय में तृतीय वल्ली प्रथम अध्याय की तीन वलियों को मिलाकर के अंतिम वल्ली छठवी वल तो ब्रह्म स्वरूप अविधार अवधि शब्द का अर्थ होता है अवधारण करने की इच्छा निश्चय करने की इच्छा किसका निश्चय तो ब्रह्म स्वरूप का ब्रह्म कैसा है तो तन्मूल है तन्मूल में तत्शब्द का अर्थ संसार वृक्ष तो संसार वृक्ष का मूल जो ब्रह्म उसके स्वरूप का निश्चय कराने की इच्छा से यह कठोपनिषद की अंतिम वल्ली प्रारंभ होती है छठवी बल्ली अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लें ऊर्धमूलो अबाशा खशोत्थ सनातन तदे शुक्रम तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनाति कशन ये तद तत्त ऊर्धमूलोवाख तो ये सनातन अश्वत्थ तो ऊर्धमूल अवाख इसमें है बहुरी समास। दोनों सामासिक पद है ना और बहुरी समास होता है अन्य पदार्थ प्रधान बहुरी समास में जो पूर्व पद उत्तर पद होते हैं दोनों भी समासार्थ जो अन्य पदार्थ है उसके विशेषण होते हैं तो यहां ऊर्ध्वमूल में बौरी समास है ऊर्ध्पद और मूलपद में ये है विशेषण प्रथम पदार्थ द्वितीय पदार्थ पूर्व पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ का अर्थ अन्य पदार्थ में विशेषण बनेगा ऊर्ध् ऊपर ऊपर का अर्थ है अतिरिक्त असंश्लिष्ट असंश्लिष्ट यह अर्थ निकलेगा अध्यस्त से अधिष्ठान का वास्तविक संश्लेष नहीं होता उस दृष्टि से ऊर्ध्व कहा गया है तो ऊर्ध्वर्ध्व मूलम अस्य संसारस्य, संसार वृक्षस्य, स ऊर्ध्व मूल्य पदार्थ है संसार वृक्ष तो, तो संसार वृक्ष ऊर्ध् मूल तो ऊर्ध्व शब्द से लेना है और संसार है अव्यक्त से लेकर के फूल शरीर पर्यंत जो अविद्या तथा अविद्यक पूरा प्रपंच ये संसार है सं, आ, संसार वृक्षांत पाती ही अव्यक्त भी है यानी अपरा प्रकृति मात्र संसार है और परा प्रकृति उपाधि परा प्रकृति है जीव जीव भूता तो जो सातवें अध्याय में बताया ना भगवान ने परा प्रकृति अपरा प्रकृति ईम अपरा और परा वो बता रहा हूं उसको सुनो वो है इस संसार को धारण करने वाली वो है जीव तो जीव में भी जीव तो ब्रह्म ही है स्वरूपत ऊर्ध् शब्द मूल शब्दित ब्रह्म ही है लेकिन वह उपाधि के कारण बन जाता है परा प्रकृति जिस उपाधि के कारण वह उपाधि भी संसार अंतपाती है और उसके बिना जो स्वरूप है वह यहाँ पर ऊर्धमूल है और अन्य पदार्थ है संसार वृक्ष तो ऊर्ध्मूल हुआ ब्रह्म संसार वृक्ष हुआ ऊर्धवमूल शब्द का अन्य पदार्थ विशेषभूत संसार वृक्ष वो है अव्यक्त से स्थूल शरीर पर्यंत पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड हा यानी ब्रह्म अधिष्ठानक ब्रह्म में अध्यस्त जो अविद्या तथा आविद्यक ये ब्रह्मांड प्रकृति तथा प्राकृत सारा जगत वो है ऊर्धमूल यानी अन्य पदार्थ ऊर्ध्मूल शब्द का जो अन्य पदार्थ है संसार वृक्ष अध्यस्त और वह मूल है ब्रह्म तो अध्यस्त सर्पादि का मूल रज्वादी है ऐसे अध्यस्त प्रकृति तथा प्राकृत संसार वृक्ष का अधिष्ठान जो उनसे वस्तुतः असंश्लिष्ट है ऐसा मूल वो ब्रह्म है और अवाखाख इसमें अवाक शब्द है नीचे अध का बोधक तो अवाक यानी नीचे के ओर फैली हैं शाखाएं जिसकी ऐसा वो रिस है अवाक शाखा शब्द में भी तो ओ नीचे के ओर फैली हुई शाखाएं हैं ये सारे स्वर्ग से लेकर के स्वर्गीय शरीर से लेकर के आपके सारे चौरासी लाख प्रकार के शरीर वो हैं अवाक शाखाएं, नीचे के ओर फैली हुई शाखाएं, देवता शरीर भी मानव शरीर भी पशु पक्षादि का शरीर भी वह इस संसार वृक्ष की शाखाएं हैं वो किसकी अपेक्षा अवा कहने नीचे हैं तो जो मुख्य मूल है वो तो ऊर्ध है यानी इस संसार वृक्ष का अधिष्ठान होने से परमार्थत संसार वृक्ष से असंस्लिष्ट है और ये सारे ब्रह्मादि शरीरों से लेकर के स्तंभ पर्यंत के शरीर संसार भी प्रातिभाषिक हैं और ये शरीर भी प्रातिभाषिक हैं इस संसार वृक्ष से संस्लिष्ट हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है अवाकाख संश्लिष्ट है संस्लिष्ट वस्तु असंश्लिष्ट वस्तु की अपेक्षा निकृष्ट होने से अवाक है उसकी स्वतः सत्ता नहीं है और ये शब्द बता रहा है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से ग्राह्यत्व प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण गोचर जो ये संसार है और ये कैसा है तो अश्वत्थ है तो अश्वत्थ शब्द का अर्थ होता है ये पीपल का वृक्ष पीपल का वृक्ष जैसे अस्थिर है ऐसे ये संसार भी अस्थिर है स्थिर नहीं है इसलिए इसका यौगिक अर्थ भी निकलता है न स्व न ऐसा जिसके विषय में निश्चय नहीं है कल तक रहेगा ही करके रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसा जिसके विषय में संशय ही है तोपि न स्थाता अश्वत्थ तो कल तक रहेगा या नहीं रहेगा ऐसा जिसके विषय में निश्चय नहीं है वो है अश्वत्थ इसलिए वो असंश्लिष्ट मूल है ऊर्द्व है ना वो तना है आविद्या मूल जो प्रकृति है अव्यक्त उसे भाष्य में बताएंगे वो तना है वो वृक्ष अंत पाती है। है? तो संसार को वृक्ष को पेड़ को इसलिए पे, इस हा तो इसलिए उसको जो है ना अवान्तर मूले वगैरह अविद्या आदि को बताया जा रहा है उनको आप काट लो और ये असंश्लिष्ट जो मूल है ब्रह्मा इसको काटा ही नहीं जा सकता हो तो अच्छेदाह्यो यम आत्मा है ना न हाँ, तो इसलिए तो इसलिए हाँ तो ब्रह्म वैसा मूल नहीं है जैसा संसार वृक्ष से संश्लिष्ट प्रधान मूल होता है इसलिए उर्दू शब्द का प्रयोग किया है ना उर्दो शब्द का अर्थ अतिरिक्त दिखा रहे हैं संसार वृक्ष से वस्तुतः असंस्लिष्ट बता रहे हैं ये नहीं कि अधिष्ठान रहेगा तो भ्रांति होती ही रहेगी अधिष्ठान का अज्ञान रहेगा तो भ्रांति होती रहेगी अधिष्ठान है विवर्त उपादान और अविद्या है परिणामी उपादान जो अज्ञान है अधिष्ठान का वो परिणामी उपादान है परिणामी उपादान को हटा दो तो परिणाम नहीं रहेगा विवर्त उपादान के रहने मात्र से इसलिए विवर्त उपादान अतिरिक्त है ऊर्ध्व है तो ब्रह्म को ऊर्ध्व बताया गया है ऊर्ध्व मूल बताया गया वस्तुतः असंश्लिष्ट है लेकिन उसके बिना ये संसार हो नहीं सकता सत्ता मिल नहीं सकती लेकिन वह रहेगा तो होता ही रहेगा ऐसा नहीं मिट्टी रहने मात्र से घड़ा होता ही रहेगा ऐसा नहीं होता चक्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे कुलाल आदि तो घड़ा नहीं बन सकता ऐसे विवर्त उपादान कारण के रहने मात्र से ये संसार वृक्ष अंकुरित होता रहेगा ये नहीं कह सकते उस विवर्त उपादान का अज्ञान रूपी परिणामी उपादान कारण रहेगा तो उसका परिणाम होता रहेगा और कर्म और वास्नाएं रूपी अवान्तर जड़े भी रहेगी तो होता ही रहेगा संसार तो एक प्रकार से भूमि के तरह है ब्रह्मा और उस तना होता है नीचे जड़ से लेकर के ऊपर तक परिणामी उपादान कारण वो है अव्यक्त अवान्तर मूल है अभी भाष्य में भाष्यकार भगवान विस्तार से बताएंगे कर्म कामनाएं ये है अवंतरमूल और ये सब जब नहीं रहेंगे तना अवान्तर मूल तो भूमि रहने मात्र से वहां पर पेड़ उगेगा ही ये नहीं कह सकते पृथ्वी है तो पेड़ उगेगा ही ये नहीं कह सकते पेड़ का बिल्कुल ही वो परिणामी उपादान कारण आदि सब कुछ नहीं रहेगा तो नहीं हो तो अश्वत्व है का मतलब अस्थिर है और सनातन है का अर्थ अनादि काल से चला आ रहा है इसलिए चिरंतन है यह संसार वृक्ष उसका परिणामी उपादान कारण प्रकृति भी अनादि है न प्रकृतिम पुरुषं चै विद्यनादि उपी के अनुसार वह अनादि होने के कारण अनादि काल से ये चला आ रहा है और वो जब तक वह अनादि परिणामी उपादान कारण रहेगा तब तक वो चलता रहेगा और उस अनादि प्रकृति का अंत होता है ऊर्व मूल शब्दित ब्रह्म के विवर्त उपादान कारण के आत्मरूप से अनुभव द्वारा रो आत्मरूप से अनुभव ब्रह्म का होते ही संसार वृक्ष के अतिरिक्त मूल का विवर्त उपादान कारण का ब्रह्म आत्म रूप से साक्षात्कार होते ही जो परिणामी उपादान कारण है प्रकृति वह शांत हो जाती है तो संसार वृक्ष भी निवृत्त होता है इसलिए इसे कहा जा रहा है सनातन का मतलब अनादि काल से चला आ रहा है इसलिए चिरंतन और वो रहेगा जब तक प्रकृति रहेगी अव्यक्त रहेगा और अव्यक्त तब तक रहता है जब तक आत्मबोध नहीं होता इसलिए अज्ञात ब्रह्म को कहा जाता है संसार वृक्ष को सत्ता स्पूर्ति देने वाला और ज्ञात ब्रह्म को कहा जाता है संसार वृक्ष का अहम् वृक्षस्य वृक्षवा वह अहम अर्थ है यहां पर जिसे ऊर्ध्व मूल कहा गया ब्रह्म वो है अहम अर्थ और वह इस संसार वृक्ष का रेरिवा यानी उच्छेदक है ब्रह्मास्मि वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ ब्रह्म यानी ज्ञात ब्रह्म संसार वृक्ष का उच्छेद है और अज्ञात ब्रह्म संसार वृक्ष के परिणामी उपादान कारण सहित तो पूरे कार्य को सत्तास्पूर्ति देने वाला है उसका संपोषक है तो इस प्रकार ये पूर्वाध में कार्य का वर्णन हुआ और ये जो संसार वृक्ष रूपी कार्य दिख रहा है इससे इसका विवर्त उपादान कारण रूपी जो इससे असंस्लिष्ट मूल है उसे खोजना है उसका अवधारण करना है कि प्रकृति स्वतः सत्तास्पूर्ति हीन है इसलिए प्राकृत उसका परिणाम जो प्राकृत संसार है उसकी भी अपनी सत्ता नहीं है तो स्वयं सत्ता स्पूर्ति रहित तो जो यह संसार वृक्ष है इसे सत्ता स्पूर्ति देने वाला अधिष्ठान तुत इससे असंश्लिष्ट विद्यमान है वो मैं हूं ऐसा अवधारण कराने के लिए ये तृतीय वल्ली का आरंभ है न द्वितीय अध्याय के और इसलिए वृक्ष को कार्य को बता करके तूल को बता करके अब इसके मूल को बताया जा रहा है मूल का स्वरूप मूल है ब्रह्मा तो तदेव शुक्रम यानी यदेव अस्य संसार वृक्ष मूलम ऊर्ध्व मूलम यदेव तदेव तो तदेव शब्द से उसी को लेना है जो ऊर्धम मूल बताया गया है वह कैसा है वह शुक्र है शुक्र है का अर्थ है शुद्ध है शुभ्र है चेतन है ये उसमें जो सुख दुख मोह, आदि, दोष हैं, संसार में गुणत्रय के विकार रूप और गुणत्रय के विकार रूप सुख दुख मोहादि दोष राग द्वेशादि दोष ये गुणातीत होने के कारण ब्रह्म त्रिगुणात्मक तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत है और गुणातीत है ब्रह्म और गुणातीत होने से ब्रह्म शुक्र है सुख दुख मोहादि दोषों से रहित है प्रकृति तथा प्राकृत जगत से वस्तुतः असंस्लिष्ट होने से वह शुक्र है शुद्ध विशुद्ध चेतन है विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है और तद ब्रह्म और वही अकेला इस पूरे संसार का अधिष्ठान होने से ब्रह्म है यानि बृहत है अपरिछिन्न है ब्रह्म है अपरिछिन्न भूमा अल्प अनल्प और तदेव अमृतम उच्चते इसलिए ब्रह्म होने से अनल्प होने से भूमा होने से अमृत है यद अल्पम तन्मर्त्यम यह श्रुति जो अल्प है उसे बताती है मर्त्य विनाशी और ये ब्रह्म है यानी अनल्प है बृहत है ब्रह्म शब्दकार का अर्थ था बृहत बृहत यानि अन्य अपरिचिन्न परिछिन्न होने से अमृत है अविनाशी है तो इस संसार वृक्ष का जो विवर्त उपादान कारण रूपी अधिष्ठान है वह अविनाशी है और उसी में यह संसार वृक्ष रज्जू में आरोपित सर्प के तरह आरोपित हैं रज्जु की सत्ता से सत्तावान है जैसे सर्प ऐसे इसी शुक्र अविनाशी अन्य ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान यह प्रकृति तथा प्राकृत संसारूपी वृक्ष हैं इसे बताने के लिए कहते हैं कि तस्का श्रिता सर्वे तो तस्वीर यह सर्वनाम परामर्शक है तदेव शुक्रम तद्र तदेवामृत उच्चते से कहा गया जो अविनाशी अविनाशीअपरिचिन्न विशुद्ध चेतन अधिष्ठान उसका परामर्शक है तस्वीन शब्द और उस अधिष्ठान में सर्वे लोका श्रिता, श्रिता ने आश्रिता कल्पिता ब्रह्म में ही यह सभी लोक सत्यादि कल्पित है सत्यादि लोक कल्पित है और तदुनाते कशन तत तो तो ये सर्वनाम उसी ब्रह्म का परामर्शक है संसार वृक्ष का अधिष्ठान जो ब्रह्म उस ब्रह्म का कश्चन न अत्येती का है अतिक्रमण नहीं करता कश्चन कोई भी कश्चन तदुनाते कश्चन का है कोई भी ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का अतिक्रमण करके संसार के जो अधिपति हैं हिरण्य ब्रह्मा वे भी इस शुक्र अनल्प अविनाशी ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकते इसको लांग करके आगे नहीं जा सकते यदि इसको लांग करके आगे जाने का अर्थ है इसके बिना स्वयं सत्ताक सिद्ध होना तो ब्रह्मा जी भी इसी की सत्ता से सत्तावान है इसे छोड़ करके अपनी सत्ता को सिद्ध करना चाहेंगे किसी भी कोणे में तो ये संभव नहीं है प्रकृति तथा प्राकृतिक किसी भी वस्तु के द्वारा यह संभव है ही नहीं कि ब्रह्म को छोड़कर के अपना स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करें उसी की सत्ता से वे सत्तावान है जो कुछ भी अनात्म पदार्थ दिख रहा है युष्मत प्रत्यय गोचर जो भी है वह अस्मत् प्रत्यय गोचर का अतिक्रमण नहीं कर सकता का अर्थ है उसकी सत्ता के बिना अपना स्वतंत्र अस्तित्व एक क्षण के लिए भी सिद्ध नहीं कर सकता है नचिकेता ने जिसे पूछा नचिकेता का जो जिज्ञास्य है और यमराज जी ने नचिकेता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए न जायते मृते वा विपश्चित इत्यादि से जिसे बताया वह कोई दूसरा नहीं है ये तत्त तत तत् तत् तत वो नचिकेता चिकेता का जिज्ञास्यम राज्य के द्वारा उपदिश्यमान तदव वह यही है इस मंत्र में श्रुति जिसे संसार वृक्ष का ऊर्ध् मूल बता रही है अधिष्ठान बता रही है वही यह प्रकृति ब्रह्म है इस मंत्र का भाष्य देखिए इसका विग्रह है ऊर्धम यदिष्णो परम पदम अस्ती इत सो अय अव्यक्तावरा संसार वृक्ष ऊर्धमूल सीधा सीधा सामस का विग्रह ऊर्धम स ऊर्धमूल और बीच में वह कौन है ऊर्धमूल शब्दित कत यद विष्णो परमं पदम विष्णु परम पदम यह श्रुति जो व्यापनशील तत्व का निरुपाधिक स्वरूप बता रही है परम पद इसमें पद शब्द का अर्थ है स्वरूप और परम यानी रहित व्यापक और विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापनशील तो व्यापनशील है ब्रह्म निरतिशय व्यापक तो निरतिश व्यापक वस्तु का जो निरूपाधिक स्वरूप है वह यहां पर ऊर्ध्वूल शब्द से लेना है ऊर्ध्व मूलम वह है विष्णु का परम पद यानी निरतिशय व्यापक वस्तु का निरूपाधिक स्वरूप निरुपाधिक ब्रह्म वो है मूल ऊर्ध्व मूल किसका तो जिस वृक्ष का वह वृक्ष कौन है तो कहा अयम अव्यक्तादि स्थावरांत अव्यक्त है प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति और वहां से प्रारंभ करके संसार वृक्ष का प्रारंभ अव्यक्त से है वो वृक्षांत पाती और स्थावरान्त अने स्थावर जो स्थूल शरीर आदि है पहाड़ आदि हैं पूरा ब्रह्मांड वहां तक ये संसार वृक्ष है और इसे कहा गया ऊर्ध्वमूल अन्य पदार्थ हुआ ये संसार वृक्ष इस संसार को वृक्ष की तरह वृक्ष क्यों कहा जा रहा है तो भाष्कर भगवान लिखते है वृक्षश्च वृश्चना यह अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत संसार को इसलिए वृक्ष कहा जाता है कि इसका वृक्षन होता है वृश्चन शब्द का अर्थ है छेदन तो ये छेदन का विषय बनता है जो जो भी छेदनारह है उसे उसे कहा जाएगा वृक्ष अक्ष प्रत्यय होता है कर्म अर्थ में वो वृक्षु छेदने धातु से तो उसका अर्थ होता है छेदन का कर्म छेदनारह छेदन योग्य जिसका छेदन किया जाता है उच्छेद किया जाता है जिसका वह वृक्ष है तो छेदनारह अनात्मा मात्र है प्रकृति भी है और प्राकृत सारा संसार है इसलिए इसे वृक्ष कहता है और ब्रह्म इससे अलग है उर्ध्वायाकार का वृक्षणी है ब्रह्म को वृक्षणी कहा जा सकता वो छेदनारह न होने से ब्रह्म का छेदन नहीं होता किसी से भी संसार का छेदन होता असंग शस्त्र से ब्रह्म ज्ञान से जो असंगता प्राप्त होती है उससे यह संसार वृक्ष छिन्न विच्छिन्न होता है असंगोही अयम पुरुष श्रुति जिसे प्रकृति तथा तो प्राकृत तो संसार से असंश्लिष्ट बता रही है यानी अधिष्ठान स्वरूप बता रही है असंग है का अधिष्ठान है परमार्थ पारमार्थिक सत्ता वाला है उसका प्रकृति तथा प्राकृत आकाश आदि के साथ वस्तुतः कोई संश्लेष नहीं है संग नहीं है और ऐसा असंग पुरुष ब्रह्म मैं हूं जगत का अधिष्ठान ये ज्ञान जिसे होता है उसको उसका अज्ञान के कारण जो जिस अज्ञान के कारण अनात्मा कार्यक्रम संघादाति संघातादि के साथ संसार के साथ तादात्म्य संसर्ग प्रतीत होता है वह अज्ञान निवृत्त होता है असंग अधिष्ठान रूप चिद्रुप ब्रह्म मैं हूं इस ज्ञान से संसार के साथ अविद्यक तारात में करने वाली अविद्या अविद्यावृत्त तो हो जाती है तो संश्लेष भी नहीं रहता असंग आ जाती है और इस असंग रूपी शस्त्र से संसार का उच्छेद हो जाता है इसलिए गीता ने कहा असंग शस्त्रे दृढ़ेन चित्वा तो गीता के पन्द्रह अध्याय का मूल मूलभूता श्रुति ये है कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय का तृतीय वल्ली रूप प्रकरण ये पुरुषोत्तम योग नामक जो पन्द्रह अध्याय है उसकी मूलभूत श्रुति ये है षष्ठ वल्ली कठोपनिषद की और उसमें संसार वृक्ष का मूल बताया पुरुषोत्तम को अक्षर पुरुष वो है माया उसे यहां पर अव्यक्त कहा जा रहा है और अक्षर पुरुष है ये आकाश आदि कार्य उपाधि अक्षर पुरुष है कारण उपाधि ये अक्षर पुरुष ये वृक्षकोटि में है और ऊर्ध् मूल शब्द से कहा गया ब्रह्मा वो पुरुषोत्तम है उसे कहा गया ये शरम अति तो अहम उसमें ऊर्ध्ता क्या है तो संसार से असंश्लिष्टता यही ऊर्धता है उसमें विवर्त उपादान कारण में मूल में संसार के संसार का मूल जो विवर्त उपादान कारण है उसमें ऊर्धत्व क्या है तो ऊर्धत्व है यस्मात्म अतीतोहम अक्षरादी चोत्तम अतस्में लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ये ऊर्धोता है कि संसार के साथ वस्तुतः संश्लेष राहित्य ये ऊर्धोता है ब्रह्म में वो है इस संस यहाँ पर तदेव शुक्रम तद तदेव अमृतम इत्यादि से कहा गया ब्रह्म और उस ब्रह्म को ब्रह्म में ही यानि पुरुषोत्तम तत्व में ही सारा संसार कल्पित है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष उसकी उपाधि है उसमें कल्पित और तदुनाते कश्चन इसे बताया गया उस क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष उपाधि के साथ तादात्म्य करने वाला कोई भी प्राणी पुरुषोत्तम तत्व का अतिक्रमण नहीं करता है मूल में ऐसा कहा गया वो यहाँ पर व्रश्चन योग्य नहीं है पुरुषोत्तम व्रश्चन योग्य है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष वो संसार है कार्यकारणात्मक और संसारातीत हैं पुरुषोत्तम इसलिए जो जो वृक्षारह है उसे तो कहा जाएगा वृक्ष वृक्षनारह यानी छेदन योग्य क्षर पुरुष अक्षर पुरुष कार्य कारण उपाधि है वो संसार है तो वृक्षश्च व्रश्चना व्रश्चनात इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार की वृक्षशब्दे प्रवृति निमित्त आह इति वृक्ष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भास्कर भगवान ने बताया संसार में व्रश्चन तो व्रश्चनात संसार वृक्ष ऐसा लगाना तो वृक्ष का विषय होने से यानी छेदनारह होने से संसार को वृक्ष कहा जाता है जो जो छेदनारह हैं वह वह वृक्ष हैं छेदनार्ह हैं स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर भी स्थूल शरीर तो शस्त्रादि से भी छेदन आ रहे सूक्ष्म शरीर का छेदन शस्त्रादि से नहीं होता सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का छेदन करने के लिए असंग शस्त्र की जरूरत है वो असंग शस्त्र है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान से प्राप्त होने वाली असंगता उससे इन सूक्ष्म तथा कारण शरीर का भी वृक्षन होता है छेदन होता है इसलिए सब के सब वृक्ष हैं और ज्ञान भी वृक्षन नहीं करता आत्मा का इसलिए आत्मा वृक्ष नहीं है वह वृक्ष से ऊर्ध्व है अतिरिक्त है अब ये जो भाष्य में अटीका में एक वाक्य है शब्द किस धातु से क्या प्रत्यय होकर के बना है उसे कह रहे हैं वो छेदने वृस्तुदने धातु कहते वृक्ष यह शब्द निष्पन्न हुआ वो छेदने धातु से सत्यय होने पर वो छेदने धातु में, में जो व्रस्तुद है वह इत इतसक है उपदेश जन्मनाशिक सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है और ओ की भी इस संज्ञा होकर के लोप हो जाता है तो इसलिए दोनों का भी ओकार का भी शुरू में जो ओकार है वो व्रश्चू उसमें ओ चला जाता है और ऊ भी चला जाता है बसता है व्रश्च चकारांत धातु उससे क्ष प्रत्यय करते हैं क्ष का स बसता है क का लशक्वत लशक सूत्र से इत संज्ञा करके के लोप से लोप होता है, है। तो स बचता तो व्रश्च स स्थिति में च को क हो जाता है चोकू सूत्र है उससे और क होने पर जो प्रत्यय है उसके दंत्य सकार को तो मूर्धन्य सकार होता है और फिर क और मूर्धन्य सकार के संयोग में अक्ष बनता है वो संयुक्त तो वर्ण है क्ष संयोगे क्ष ऐसा कार ककार और मूर्धन्य शकार मिलकर के अक्ष होता है तो वो बन गया वृक्ष और वृक्ष में जो रेप है उसके स्थान पर संप्रसारण आदेश होता है तो यण के स्थान पर जो इक होता है उसको संप्रसारण कहा जाता है तो यण है यहां पर रेप, उसके स्थान पर इक होगा और जो व्र में अबता है उसको संप्रसारणाच्य सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होता है तो बन जाता है वृक्ष ऐसा बन जाता है वृक्ष तो वृक्ष बन गया शब्द इस संसार को इसलिए वृक्ष कहते हैं छेदनार्ह होने से अब ये वृक्ष में छेदन आर् अर्व को दिखाने के लिए युक्ति बता रहे हैं भाष्कर भगवान कैसे छेदन आर्व वृक्ष में है संसार में है इसलिए वृक्षत्व है इसे दिखाने के लिए युक्तियां बताई जा रही हैं अनेक विशेषण दे करके जन्म मरण जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक यहां से लेकर के ये ये संसार वृक्ष 114 नंबर पृष्ठ पर आ रहा है। यहां तक लगभग 21 विशेषण है कई एक विशेषण है इन विशेषणों से संसार में छेदनारहत तो बताया जा रहा है वृक्ष शब्द का प्रयोग क्यों हुआ ये बताया जा रहा है अनेक विशेषण संसार के बता करके इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल